श्री कृष्ण लीला प्रसंग श्री कृष्ण देव का मानव भाव हे मानव श्री कृष्ण देव की अद्भुत वीरता की कहानी को हृदयंगम करना क्या तुम्हारे लिए संभव है तुम्हारे स्थूल दृष्टि के अनुसार परिणाम और संख्या के न्यूनाधिक्य के द्वारा ही पदार्थ के गुरुत्व या लघुत्व का निर्णय होता रहता है किंतु जो सूक्ष्म शक्ति स्वार्थ के गंध तक को दूर हटाकर अहंकार का समूल नाश कर देती है जिसके प्रभाव से इच्छा करने पर भी शरीर मन के लिए किंचन मात्र भी स्वार्थ में प्रयत्न करना असंभव हो जाता है उस शक्ति का परिचय तुम्हें कहाँ प्राप्त होगा ज्ञात या अज्ञात रूप से धातु स्पर्श करते ही श्री रामकृष्ण देव के हाथ अकड़ जाते थे उसे वे छू तक नहीं पाते थे पत्र पुष्प इत्यादि सामान्य वस्तु को भी ज्ञात या अज्ञात रूप से उसके मालिक की अनुमति के बिना ग्रहण करने पर नित्य के चले हुए मार्ग को भी वे भूल जाते और उल्टी राह चलकर भटकने लगते थे गांठ बांधने पर जब तक वे उसे खोल न डालते थे तब तक आप ही आप उनका श्वास रुक जाता था कितनी ही चेष्टा क्यों न करें श्वास चलता ही नहीं था कोमल रमणी के स्पर्श के छुए कछुए की तरह उनकी इंद्रिय संकुचित हो जाया करती थी इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन जिन पवित्रतम मानसिक भावों की बाह्य अभिव्यक्ति है आजन्म स्वार्थ दृष्टि संपन्न मानव नेत्र को उनका दर्शन कहाँ मिल सकता है हम लोगों की विशाल कल्पना क्या इस विशुद्धतम भाव राज्य में प्रविष्ट हो सकती है भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का आचरण करने की शिक्षा ही हमें आजीवन मिलती रही है यथार्थता को छिपाकर किसी तरह धूर्तता के द्वारा बड़ा आदमी बनने का या नाम कमाने का सहयोग मिलने पर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पीछे हट जाया करते हैं रही साहस की बात एक बार चोट खाकर दस बार चोट करने की बात अथवा आग उगलने वाली तोप के सामने स्वार्थ सिद्धि के लिए जाने और प्राण गंवाने की बात यदि हम स्वयं नहीं कर सकते तो कम से कम सुनकर तो अवश्य प्रसन्न होते हैं किंतु जिस साहस पर खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव ने पृथ्वी तथा स्वर्ग के भोग सुख तथा अपने शरीर एवं मन पर्यंत का संसार के अपरिचित अज्ञात अनुपलब्ध इंद्रियातीत पदार्थ के लिए परित्याग किया था उस साहस की किंचित छाया मात्र भी क्या हम अनुभव करने में समर्थ हैं हे वीर यदि तुम्हारे लिए यह संभव हुआ तो तुम मेरे तथा सभी के पूज्य मृत्युंजयत्व को प्राप्त कर चुके हो श्री रामकृष्ण देव की छोटी छोटी बातों और मामूली कामों में भी इतने गहरे भाव भरे रहते थे कि उनके समझाए बिना उन्हें अपने आप समझना असंभव था सामाजिक भंग होते ही बहुधा प्रतिदिन की परिचित जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का वे नामोल्लेख तथा स्पर्श करते थे अथवा जिस खाद्य वस्तु को मांगकर खाया करते थे उसके गूढ़ रहस्य को समझाते हुए उन्होंने एक दिन हमसे कहा था साधारण मनुष्य का मन गुह्य लिंग तथा नाभि में समाश्रित सूक्ष्म स्नायु चक्र में ही विचरण करता है मन के किंचित शुद्ध होते ही वह कभी कभी हृदयाश्रित चक्र में आरूढ़ हो ज्योति या ज्योतिर्मय रूपादि का दर्शन प्राप्त कर थोड़ा आनंद प्राप्त करता है एकाग्र निष्ठा में विशेष अभ्यस्त होने पर वह कंठाश्रित चक्र में आरूढ़ होता है तथा उस समय जिस वस्तु में उसकी पूर्ण निष्ठा होती है उसके अतिरिक्त और किसी विषय की विवेचना करना उसके लिए असम्भव सा हो जाता है परंतु उस जगह आरूढ़ होने पर भी वह मन उसके नीचे के चक्रों में पुनः उतरकर उस निष्ठा से एकदम विच्युत भी हो सकता है किंतु यदि कदाचित किसी तरह प्रबल एक निष्ठा की सहायता से कंठ के उर्ध्व देश में अवस्थित ध्रुव मध्य चक्र में उसका गमन संभव हो तो उस समय वह समाधिस्थ हो जाता है एवं उस स्थिति में उसे जो आनंदानुभव होता है उसकी तुलना में निम्न चक्रादि के विषयानंद का उपभोग उसके लिए तुक्ष प्रतीत होता है उस स्थल से फिर उसके पतन की कोई आशंका नहीं रहती वहीं से किंचन मात्र आवरण द्वारा आच्छादित परमात्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है परमात्मा से सामान्य मात्र भेद विद्यमान रहने पर भी वहां आरूढ़ होते ही अद्वैत ज्ञान ज्ञान का विशेष आभास प्राप्त होता है एवं उस चक्र का भेद करते ही भेदा भेद ज्ञान संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तथा पूर्ण अद्वैत ज्ञान में अवस्थित होती है तुम लोगों की शिक्षा के निमित्त मेरा मन कंठास्थित चक्र तक ही उतरा करता है किंतु वहां भी उसे बलपूर्वक किसी तरह रोकना पड़ता है छः महीनों तक लगातार पूर्ण अद्वैत ज्ञान में अवस्थित रहने के कारण इसकी गति स्वभावता उसी ओर प्रवाहित है कामुक काम करूँगा अमुक काम करूँगा अमुक वस्तु खाऊँगा इसे देखूँगा वहां जाऊँगा इत्यादि छोटी छोटी वासनाओं में उसको निबद्ध किए बिना उसे उतारना अत्यंत कठिन हो जाता है एवं उसके उतरे बिना लोगों से बातचीत करना चलना फिरना भोजन तथा शरीर की रक्षा आदि सब कुछ असंभव है इसीलिए समाधि में मग्न होते समय ही मैं अपने हृदय में कुछ खाने पीने या कहीं जाने इत्यादि किसी न किसी तुच्छ वासना को धारण किए रहता हूँ फिर भी कभी कभी बारंबार उस वासना का उल्लेख करने पर तब कहीं मेरा मन वहां तक नीचे उतरता है पंचदशिका ने एक स्थान पर कहा है कि समाधि मग्न होने के पहले मनुष्य जिस अवस्था में जिस तरह रहता है समाधि मग्न होने के पश्चात अत्यधिक शक्ति संपन्न होने पर भी अपनी उस अवस्था को परिवर्तित करने की उसकी इच्छा नहीं होती क्योंकि उस समय ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और सारी वस्तुएँ या अवस्थाएं उसे तुक्ष प्रतीत होने लगती है उपरोक्त प्रबल धर्मानुराग के प्रवाहित होने के पूर्व श्री रामकृष्ण देव का जीवन जिस तरह परिचालित हुआ करता था उसका कुछ कुछ आभास दक्षिणेश्वर में भी उनके दैनिक छोटे छोटे कार्यों में देखने को मिलता था उनमें से दो चार का यहाँ पर उल्लेख करना उचित होगा